कपील जी बोले नरश्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करो इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा प्रभु मैं बालक हूं मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए अमरेश्वर जो लोग वाणी से मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूं आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल-पोसकर बड़ा बनाया भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूं भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब महेश्वर ने हंसकर कहा बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी अब तुम उनकी स्तुति करो महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा का स्तवन किया बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालकोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा देवी महामुने कपिल के साथ से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं माता आप उनका उद्धार करें देव नदी गंगा जी सबका उपकार करने वाली हैं वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किया राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर प्रताथल में पड़े थे उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया महामुने इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का वृतांत सुनाया ये माहेश्वरी वैष्णवी ब्राह्मी पावनि भागीरथी देव नदी तथा हिमगिरी शिखरस्थया हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में जो गंगा हैं उन्हें गोमती गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरि के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती हैं वाराह तीर्थ कुशावर्त नील गंगा और कपूत तीर्थ की महिमा कपूत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन नारद जी ने कहा भगवंत आपके मुख से कथा सुनते-सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा का वर्णन कीजिए उनके प्रथक-प्रथक तीर्थों के फल पुण्य और इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए ब्रह्मा जी बोले नारद गोदावरी के प्रथक-प्रथक तीर्थों फलों और महात्मो का पूरा-पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूं और न तुम सुनने में ही समर्थ हो तथापि कुछ बतलाता हूं जहां भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है वह भोग और मोक्ष देने वाला है दूसरा वाराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है उसका स्वरूप बतलाता हूं पूर्वकाल की बात है सिंंदु से नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यग्य छीनकर रसातल में जा पहुंचा यज्य के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया देवताओं ने सोचा यग्य के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न पर ही अत अपने शत्र के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत न सके तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञपहरण आदि राक्षस की सब कर्तूत कह सुनाई भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा मैं वाराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में ले प्रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुणिमे यज्ञ को लौटा लाऊंगा देवताओं तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए गंगा जी जिस मार्ग से रसातल गई थी उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्त्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं तैयंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था वे वहां गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्त देने वाला है जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकलती हैं वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं मनुष्य शुद्ध चित्त हो नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय जानना चाहिए उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है गोदावरी में परम उत्तम कपूत तीर्थ भी है जिनकी तीनों लोक में प्रसिद्धि है मुने मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूं सुनो ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था वह ब्राह्मणों साधुओं यतियों गौओं पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया कितने को जीवित ही पकड़कर पिजड़े में डाल दिया इस प्रकार बहुत दूर तक घूम वह अपने घर की ओर लौटा तीसरे पहर का समय था चैत्र और बैसाख बीत चुके थे एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी